विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श, प्राचीन वैदिक ऋषियों के संबंध में इस प्रकार विचार करने के पूर्व हम यहाँ पर वेदों में से एक दो विशिष्ट बातों का उल्लेख करेंगे हम देखते हैं कि वहाँ एक के बाद दूसरे देवता लिए गए हैं उन्हें ऊपर उठाया गया है उनकी महिमा और प्रभुता की क्रमशः वृद्धि की गई है और अंत में उनमें से प्रत्येक को विश्व के उस अनंत सगुण ईश्वर की पदवी पर बिठा दिया गया है यह एक विशिष्ट बात है जिसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है प्रोफेसर मैक्स मुलर इसके लिए एक नए नाम की रचना करते हैं वे कहते हैं कि यह हिंदुओं की विशेषता है वे इसे हेनोथिजम एक देववाद नाम से पुकारते हैं इसे समझने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता है इसकी यथार्थ में मानसा तो उन वेदों में ही है वेदों में जहां पर इन देवताओं का वर्णन है उन्हें ऊपर उठाया गया है उनकी महिमा और प्रभुता की क्रमशः वृद्धि की गई है बस उसके कुछ आगे ही हमें इसका समाधान भी मिलता है प्रश्न यह उठता है कि हिंदुओं को पौराणिक कथाएँ अन्य जातियों की ऐसी कथाओं की अपेक्षा इतनी वैशिष्टपूर्ण तथा भिन्न क्यों है बेबलोनी या यूनानी पौराणिक कथाओं में हम देखते हैं कि एक देवता आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है और एक उच्च अवस्था में पहुंचकर कर वहीं जम जाता है तथा दूसरे देवता लुप्त हो जाते हैं मोलोकों में जिहोवा सबसे श्रेष्ठ बन जाता है और अन्य सब मोलोकों को भुला दिया जाता है सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं जिहोवा देवाधिदेव के आसन पर विराजमान हो जाता है इसी तरह यूनानी देवताओं में नृत्य देवता विधाता के सिंघासन पर आरूढ़ हो जाता है अन्य सभी देवता छीण प्रभ होकर साधारण देवदूतों की श्रेणी में समाविष्ट हो जाते हैं इस घटना की पुनरावृत्ति उत्तरकालीन इतिहास में भी पाई जाती है बौद्ध और जैन लोगों ने अपने एक धर्म प्रचारक को ईश्वर का स्थान दे दिया और अन्य देवताओं को उस बुद्ध या के अधीन माना। यही प्रणाली संसार के धर्म इतिहास में प्रचलित है परंतु वेदों में हम मानो इसका अपवाद पाते हैं वहां किसी एक देवता की स्तुति की जाती है और उस समय तक यह कहा जाता है कि अन्य सब देवता उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और जिस देवता के वरुण द्वारा बना बढ़ाए जाने की बात कही गई है वह स्वयं ही दूसरे मंडल में सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया जाता है बारी बारी से ये देवता सगुण ईश्वर के पद पर स्थापित होते हैं पर इसकी व्याख्या तो उसी ग्रंथ में पाई जाती है और वह सचमुच अद्भुत व्याख्या है वह भारत में समस्त उत्तरकालीन विचारों का विषय रही है और वही सारे संसार के धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक विचारधारा का विषय रहेगी वह है एकम सत्ता एक है गण उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं इन सभी विभिन्नों में जहा इन विभिन्न देवताओं की महिमा गाई गई है जिस परम पुरुष के दर्शन होते हैं वह एक ही है अंतर केवल दर्शन करने वाले में है स्त्रोत्र गायक ऋषि और कवि उसी एक परम पुरुष का गुणगान विभिन्न वाणियों और भिन्न भिन्न छंदों में करते हैं। है एक सत्ता एक ही है ऋषियों ने उसके भिन्न भिन्न नाम दिए हैं इस एक मंत्र से बहुत से महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं संभवतः तुम लोगों में से कुछ को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विधर्मियों पर अत्याचार कभी नहीं हुआ और जहाँ किसी मनुष्य को उसके धार्मिक विश्वास के कारण उत्पीड़ित नहीं किया गया